सहनावत सहनो भुन सह वी तेजस्विनावधीतमस्तु वह तेजस्विनावीतमस्षा शांति ही, शांति ही, शांति हां हाँ जी हां चल रहा है वैशेषिक दर्शन आप पढ़ने जा रहे हैं तो इस दर्शन की भूमिका को लेकर के कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूं पठन पाठन के क्रम में जिस प्रक्रिया में हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं उस प्रक्रिया में ये योग सांख्य उसके बाद वैशेषिक तीसरे नंबर पर हम इसको पढ़, पढ़ाते हैं, क्योंकि आप लोग कुछ आप में से न्याय दर्शन पढ़ चुके हैं कुछ लोग पढ़ रहे हैं इस दृष्टिकोण से अब हम इस वैशेषिक दर्शन को पढ़ाएंगे वैशेषिक दर्शन को वैशेषिक क्यों कहते हैं वैशेषिक को वैशेषिक क्यों कहते हैं इसके संदर्भ में अलग अलग बातें हैं इसी दर्शन में एक सूत्र आता है अन्यत्र अंत्येभ्यो विशेषेभ्य ऐसा एक सूत्र आता है पहले अध्याय के दूसरे अन्य में जो पदार्थों के निर्माण प्रक्रिया है बातचीत नहीं करेंगे पदार्थों की निर्माण प्रक्रिया में जो अंतिम पदार्थ है पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया परमात्मा ने जो संसार बनाया है इस प्रक्रिया में अंतिम पदार्थ है वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश भूत जिनको हम कहते हैं इन पंचम्हाभूतों को विशेष पदार्थ कहते हैं विशेष इसलिए कहते हैं इसके आगे निर्माण की प्रक्रिया में कोई नया पदार्थ नहीं बनता केवल पृथ्वी तत्व से कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता हां पांचों पदार्थों को मिलाकर के पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन पांचों महाभूतों को मिलाकर के तो बहुत सारे पदार्थ बनते हैं। पर केवल पृथ्वी तत्व से कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता इसलिए ये अंतिम पदार्थों ने कारण से इसको विशेष कहते हैं तो इन विशेष पदार्थों का व्याख्यान करने वाला जो ग्रंथ है उसको वैशेषिक कहते हैं विशेषानाम पदार्थान व्याख्यानो ग्रंथ विशेष पदार्थों की जो व्याख्या करने वाला ग्रंथ है उसको वैशेषिक कहते हैं ये एक प्रकार का अर्थ है वैशेषिक शब्द का किसी ने इसको विशेष एवं वैशेषिका ऐसा भी कहते हैं किसी विद्वान ने इसको इसकी जो व्याख्या की है वैशेषिक को विशेष एवं वैशेषिका जो विशेष है उसी को वैशेषिक कहते हैं स्वार्थ में इसमें प्रत्यय करके व्याकरण के अनुसार वैशेषिक का विशेष एवं वैशेषिका जो विशेष है उसी को वैशेषिक कहते हैं जैसे कभी आपने सुना हो रक्षा एवं राक्षस सुना होगा आपने जो रक्षा करने वाला है उसी को राक्षस कहते हैं जो रक्षा शब्द का अर्थ है वही राक्षस शब्द का इसलिए चाणिक्य के काल में एक आमात्य राक्षस नाम का व्यक्ति था जिसका नाम है राक्षस राक्षस का मतलब यहां पर रक्षा करने वाला है तो रक्षक ही राक्षस होता है रक्षक एवं राक्षस यानी रक्षक अर्थ में ही राक्षस अर्थ है यानी रक्षक का जो अर्थ है उसी अर्थ में इस राक्षस शब्द में प्रत्यय है ऐसे ही विशेष शब्द जैसा है उसी अर्थ को बताने वाला वैशेषिक है यानी विशेष पदार्थों का ग्रंथ वैशेषिक है ऐसा समझ लीजिएगा ये एक दूसरी व्याख्या है और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो है इसका जो सूक्ष्म पदार्थ है यानी पृथ्वी दिखने वाली नहीं है। दृष्टिगोचर नहीं है इंद्रिय ग्राह्य नहीं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये दृष्टिगोचर नहीं है यानी इंद्रियों से दिखने वाले पदार्थ नहीं है इंद्रिय ग्राह्य इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य नहीं है इसलिए इसको समाधि से प्रत्यक्ष किया जाता है योग में जो संप्रज्ञा समाधि कही गई है संप्रज्ञा समाधि में जो पहली समाधि लगती है विचार नामक समाधि योग में चार प्रकार की समाधियां हैं संप्रज्ञात के विचार नहीं विचार नहीं एक पहला है एक मिनट वितर्क हाँ विचार वितर्क है वितर्क विचार आनंद और अस्मिता ठीक बात है तो वितर्क विचार आनंद अस्मिता इन चार समाधियों में जो वितर्क समाधि है वितर्क समाधि में सबसे पहले जिन पदार्थों का साक्षात्कार योगी करता है वो है पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि, वायु, आकाश का तो पृथ्वी का एक अंश जिसको हम कहते हैं अणु और वैशेषिक की भाषा में उसको परमाणु कहते हैं उस परमाणु को विशेष शब्द से कहा जाता है परमाणु को विशेष कहा जाता है विशेष कार्य है परमाणु क्योंकि सृष्टि की जो प्रक्रिया जिसको स्वीकार करके यहां पर चल, चलते हैं वो है परमाणु से पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को नित्य मान करके यहीं से आगे की व्याख्या की जाती है वैशेषिक दर्शन में जिन पदार्थों की चर्चा है जहां निर्माण की प्रक्रिया आएगी वो परमाणु से आएगी परमाणु के पीछे की चर्चा नहीं करता ये दर्शन सांख्य योग जिसकी चर्चा करते हैं उसकी चर्चा वैशेषिक न्याय नहीं करते इनकी सीमा अलग है और उनकी सीमा अलग है तो इस दृष्टि दृष्टिकोण से परमाणु को भी विशेष कहा जाता है तो यहां जो परमाणु है वो विशेष है तो उस परमाणु रूपी विशेष की व्याख्या करने वाला जो ग्रंथ है उसको वैशेषिक कहते हैं ये एक प्रकार की व्याख्या है तो ऐसे अलग अलग ढंग से वैशेषिक शब्द का अर्थ अलग अलग विद्वानों ने किया है विशेष पदार्थों को बताने वाला है इसलिए वैशेषिक है या परमाणु की व्याख्या करने वाला इसलिए वैशेषिक है अथवा जो पंचमाभूत रूपी पांच पदार्थ हैं जिनको सामान्य नहीं कहते हैं विशेष ही होते हैं अपेक्षा से भी सामान्य विशेष होता है और निरपेक्ष से भी सामान्य विशेष होता है आप इस ग्रंथ को पढ़ेंगे आगे चल करके कोई सामान्य भी होता है और विशेष भी होता है किसी की अपेक्षा वो सामान्य है और किसी की अपेक्षा वो विशेष है पकड़ में आ रहा है एक व्यक्ति ऐसा है वो ब्रह्मचारी है ठीक है जी थी? वो सभी ब्रह्मचारियों की अपेक्षा वो सामान्य है लेकिन वो विद्वान है तो विशेष भी है तो एक ही पदार्थ किसी की अपेक्षा सामान्य भी होता है किसी की अपेक्षा विशेष भी होता है लेकिन यहां पर ये जो पदार्थ है ये अंतिम विशेष होने के कारण से ये सामान्य कभी नहीं बन सकते विशेष ही रहते हैं तो इस दृष्टिकोण से यहां विशेष पदार्थों का व्याख्यान करने वाला ग्रंथ होने के कारण से वैशेषिक कहा है तो ऐसे अलग अलग ढंग से इस वैशेषिक शब्द को लेकर के व्याख्या लोगों ने की है। इसलिए वैशेषिक दर्शन है हाँ जी के हम व्याप्ती कुछ नहीं बनता है तो, सब तो पांच मिनट सात हो जाए कैसे तो जीवात्मा के आगे भी नहीं बनता है क्यूँकी जीवात्मा जिवा... तो बनता ही नहीं है जीवात्मा उत्पन्न ही नहीं होता तो उत्पन्न होने वाले पदार्थों की बात है ठीक है जीवात्मा उत्पन्न होने वाला पदार्थ नहीं है ना और बोलिए हाँ जी सामान्य का होगा हाँ जी सामान्य हाँ हाँ वो अभी आगे पढ़ेंगे ना छह पदार्थों को पढ़ेंगे उसमें एक सामान्य पदार्थ भी होता है एक विशेष पदार्थ भी होता है छह पदार्थ माने हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय छ पदार्थ हैं तो उनको जब पढ़ेंगे सामान्य और विशेष दोनों को पढ़ेंगे तो वहां आपको स्पष्ट हो जाएगा कौन सामान्य है कौन विशेष है सर्वथा का निषेध कर ही नहीं सकते है जी किसी भी सामान्य रूप से सामान्य निषेध कैसे नहीं सत्ता तो सभी का है नहीं उस रूप में आप नहीं देखना उस रूप में नहीं देखना यहां पर यह अंतिम स्थिति को निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम है उसके आगे और कोई है ही नहीं निर्माण को ध्यान में रखकर के देखेंगे तो आपको यह बात स्पष्ट हो जाएगी उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो आ, सत्ता की दृष्टि से तो सभी सामान्य है ईश्वर और जड दोनों सामान्य है सत्ता की दृष्टि से पर वो सत्ता की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं यहां पर निर्माण की प्रक्रिया के दृष्टि से उत्पत्ति की प्रक्रिया के दृष्टि से देखेंगे ये का जो बोले अभी जो प्रत्यक्ष हो रहा है पंचमा भूतों से आ, मिलकर के जो पदार्थ बने उनका प्रत्यक्ष हो रहा है जो बने हुए जो पदार्थ है, उसमें जो एक -एक का नहीं एक एक चीज का नहीं हो रहा है आपको जो आ, आप जो स्पर्श कर रहे है न किसी पदार्थ का ही स्पर्श कर रहे है ना क्योंकि केवल स्पर्श नहीं हो सकता है आपका केवल गुण ग्रहण नहीं होता है गुण जो है बिना गुणी के नहीं रह सकता इस बात को भी समझना है इस आप आगे में पढ़ेंगे जिस गुण को आप ग्रहण करते हैं वो केवल गुण ग्रहण नहीं होता है क्योंकि गुण जो है कभी गुणी से अलग नहीं हो सकता ठीक है लेकिन हमने जब रस लिया किसी वस्तु का तो ये जो रस रसगुण हम बताते हैं किस चीज का बताते किसका किसी का भी है पृथ्वी प्रिति, का है जल का है अग्नि का है किसी का भी हो सकता है तो क्या जल में भी नहीं वो अग्नि तो वैसे मैंने बोल दिया प्रवाह है मतलब पृथ्वी जल किसी भी पदार्थ का जो हमको दिखाई दे रहे हैं किसी का भी हो सकता है पृथ्वी जैसे जो धरती है उसको पृथ्वी इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के गुण उसमें ज्यादा मिलते हैं इसलिए उसको उसका नाम भी पृथ्वी रख दिया जैसे सूर्य ईश्वर को भी कहते हैं और इस सूर्य को भी कहते हैं ठीक है ना सूर्य विद्वान को भी कहते हैं सूर्य किसी को भी कह सकते हैं राजा को भी सूर्य कहते हैं विद्वान को भी सूर्य कहते हैं भौतिक ये जो अभी दिखने वाला सूर्य है इसको भी सूर्य कहते हैं क्योंकि वैसे गुण उनमें मिल रहे हैं इसलिए उनको सूर्य कहते हैं ऐसे ही पृथ्वी के गुण इसमें भी मिल रहे हैं इसलिए इसको भी पृथ्वी कहते हैं लेकिन पंचमा भूतों वाली पृथ्वी ये है ऐसा नहीं है ठीक है हाँ जी हाँ जी लेकिन अच्छा अच्छा बेटी को, को नहीं देख सकते ऐसा कहा है ऐसा होता ही नहीं है वहाँ जो बताने की दृष्टि अलग है और यहाँ बताने की दृष्टि अलग है ठीक ना जब गुण गुणी को अलग नहीं करते हैं ना दोनों एक ही होते हैं उस दृष्टि में तो वो बात ठीक है लेकिन जब दोनों को अलग किया है यहां पर शास्त्र बेद से अर्थ अर्थवेद होता है ठीक है ना वहां अलग अर्थ को ध्यान में रखकर के बताया जा रहा है यहां अलग अर्थ को ध्यान में रख के बताई जा रही है ठीक है ना जहां गुण गुणी को अलग ही किया नहीं जा सकता है वहां तो आप कुछ भी कह सकते गुणों को कहो या गुणी कहो एक ही बात है ठीक है यहाँ वैशेषिक में न्याय वैशेषिक में दोनों को अलग करना होगा गुण गुणी को अलग करना होगा तभी यह बात समझ में आ जाए क्योंकि अलग पदार्थ है गुण अलग पदार्थ है ठीक है द्रव्य अलग पदार्थ है कर्म अलग पदार्थ है तो इस यहां की दृष्टि तो बिल्कुल अलग ही है ठीक है तो शंका समाधान बाद में कर लीजिए पहले इस बात को तो समझ लीजिए नहीं तो आपकी शंका समाधान में समय चला जाएगा तो हमने क्या विचार किया वैशेषिक शब्द को लेकर के विचार किया वैशेषिक को वैशेषिक क्यों कहते हैं और दर्शन का तो आप सबको पता ही है, दर्शन किसको कहते हैं इस वैशेषिक दर्शन में दस अध्याय हैं छोटे छोटे अध्याय हैं, लेकिन दस अध्याय हैं। और एक एक अध्याय में दो दो आहनिक हैं तो इस प्रकार से कितने आहनिक हो जाएंगे बीस तो बीस आहनिकों वाला यह दर्शन है और इसमें जो सूत्र हैं सूत्रों की संख्या जो है जिस व्याख्याकार के दर्शन को हम लेकर के पढ़ रहे हैं स्वामी ब्रह्ममुनि स्वामी ब्रह्ममुनि के अनुसार इस दर्शन में तीन सौ सत्तर सूत्र हैं स्वामी ब्रह्ममुनि जी के अनुसार तीन सौ सत्तर सूत्र हैं अलग अलग व्याख्याकार हुए हैं उपस्कार वृत्ति है चांद्र चंद्रानंद वृत्ति है और मिथिला पाठ मिथिला पाठ मिथिला नाम से अलग एक पाठ है सूत्रों का उसमें अलग अलग क्रम है मिथिला पाठ में 333 सूत्र है उस पाठ यानी सूत्रों का जो पाठ है वो मिथिला के नाम से प्रसिद्ध है तो मिथिला पाठ के अनुसार 333 है चंद्रानंद वृत्ति में तीन चौरासी सूत्र है और उपस्कार वृत्ति के अनुसार तीन सूत्र हैं तो ऐसे अलग अलग सूत्र हैं अलग अलग भेद हैं तो ब्रह्म जी के अनुसार 370 सूत्र हैं तो हम 370 वाले सूत्रों को लेकर के हम यहां पर पढ़ेंगे और दर्शनकार है कणाद दर्शनकार है कणाद तो कणाद प्रसिद्ध है जो परमाणु को सबसे पहले जिन्होंने आविष्कार किया है परमाणु को जाना है यूं कह लीजिएगा परमाणु को सबसे पहले किसी ने जाना है तो वो कणाद जो वर्तमान में प्रसिद्धि भी है और आधुनिक विज्ञान को जानने वाले भी इस बात को मानते हैं परमाणु को सबसे पहले किसने जाना है तो महर्षि कणाद ने जाना है ऐसा लोग कहते हैं तो कर्ण कहते हैं परमाणु णु को एक अंश को छोटे अंश को तो उसी नाम से इनका नाम प्रसिद्ध हो गया तो नाम तो क्या? अतीती, वो, वो एक अलग चीज है वो एक अलग चीज है कणम अति कणादा वो भी एक अलग है कण का मतलब है छोटे छोटे कणों को जिसने चुन करके ले लिया और खा लिया उसके इसलिए उसका नाम कणाद है ये कहा जाता है क्योंकि आ, पहले ऋषि महर्षि या मुनि लोग साधु संत लोग जंगलों में रहते थे और कुंभी धान्य वाले होते थे मतलब बहुत कम चीज़ें उनके पास रहती थी यानी अपरिग्रह का पूरा पालन करते थे हम लोगों की तरह वो नहीं देते थे अपरिग्रह का पालन करते थे तो रोज रोज का वो भिक्षाटन करके खाते थे और कणाद ऋषि जो है आ, जंगल में रहते थे, थे खेतों में जहां कहीं होते तो तो वहां पर कणों को चुन करके यानी जैसे कहीं धान काट लिया किसी ने और धान के कण गिर गए मान लीजिए वहां पर उनको चुन लिया और चुन करके अपना गुजारा कर लिया कणों को चुन करके ले गए और उसको भोजन बना करके खा लिए तो कनान अति कणादा इस रूप में कह सकते अथवा गेहूं कहीं काट लिया हो और एक, -एक गेहूं का कण खेत में जो पड़े रहते हैं उसको चुन करके काम चला लिया पर यह कब कितने दिन बाद में क्या करेंगे सब समझ में आ रहे हैं ना ये तो जब फसल तैयार होती है तब जाकर के ये कर लेते हैं एक महीने दो एक महीने लगभग होता होगा हा? और एक बात है भ्रमण करते रहेंगे तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थितियां हैं अब दक्षिण में देंगे जाएंगे वहां पहले अब तो पता नहीं पहले तीन फसल लेते थे वो लोग एक साल में तीन फसल क्योंकि वो धान बोते हैं तो धान जो है साल में तीन फसल तो लेते ही रहते और इधर अब नॉर्थ में आएंगे उत्तर भारत में आएंगे दो ही फसल लेते हैं कहीं कहीं एक ही फसल लेते हैं घूमते रहेंगे इधर फसल है तो वहां पर काम चला उधर है तो कितना ही घूम लो लेकिन कब तक आप चुन करके लेंगे कमर समझ में आ रहे तो इस रूप में ऐसा भी आप व्याख्या लोग करते हैं कणान अति कणाद ऐसा भी कर लेते हैं लेकिन कण परमाणु भी है और उसके स्वरूप को जिसने ग्रहण कर लिया है अति का मतलब केवल खाना ही नहीं होता अति का मतलब ग्रहण करना भी होता है जो कणों को ग्रहण किसी जिसने किया है जो सबसे पहले कणों को जिसने जान लिया है उसको कणाद कहते हैं इस रूप में भी अर्थ आप ले सकते हैं जी है हाँ मेरी व्याख्या समझ लीजिए मैं कर रहा हूं तो मेरी व्याख्या है क्योंकि अनेकार्था अर्था धातवा भवंती ठीक है ना धातु के बहुत सारे अर्थ होते हैं एक ही अर्थ दो ही अर्थ आप नहीं ले सकते अनेकार्था धातुवा भवंती बात व्याकरणों को जानने वाला अच्छी तरह जानते हैं तो अतिशब्द का अर्थ केवल खाना ही नहीं होता है अतिशब्द का अर्थ ग्रहण करना भी होता है और ईश्वर को भी आ, कहा जाता है ईश्वर भी ग्रहण करता है उपनिषद आप पढ़ेंगे उनको भी सारे संसार को खा लेता है उपनिषद कार ने कहा सारे संसार को खा लेता है खा लेता का मतलब ग्रहण कर लेता अपने में समेट लेता है तो अतिशब्द के बहुत सारे अर्थ है पकड़ में आ रहा है तो कनाद का अर्थ आपके सामने आ गया वैशेषिक दर्शन के तीन नाम है मतलब तीन प्रकार से इस दर्शन को बोला जाता है एक तो वैशेषिक तो है ही दूसरा है औलूक्य दर्शन कहते हैं इसको औुक्य औुक औुक्य दर्शन नाम से भी कहते हैं उलूक अपत्यम औुक्य उलूक कहते हैं को उल्लू का का अर्थ है उल्लू लेकिन यहां उल्लूक ऐसा कोई अर्थ नहीं है उलूक नामक एक ऋषि हुए हैं उनका जो बेटा था उनको अवलुक्य कहते हैं यानी का एक नाम है उसका दर्शन होने दर्शन होने कारण से के भी इस दर्शन को कहते हैं। आउलुक्य को अवलुक्य इसलिए कहते हैं संवरण में वो बहुत अच्छे थे संवरना समझते हैं, तैयार होना किसी को बहुत अच्छे ढंग से तैयार करना वल धातु दो अर्थों में आता है ना वल संवर्ण और संवर्ण सं, संचारे ऐसा कुछ है संवर्ण अर्थ में भी और संचार अर्थ में संचार का मतलब क्या होता है संचारती सर्वत्र घूमता है फैलता है तो संवरण अर्थ यहां पर ले सकते वल धातु से उलू का शब्द बन, बनता है संप्रसारण आदि होकर के तो औुक्य को औुक्य इसलिए कहते हैं जो संवरण संचरण करने वाला है सर्वत्र भ्रमण करने वाला था इसलिए उसको औुक्य कहते हैं अथवा संवरण का मतलब आ, क्या कहते हैं वरण करना अच्छी प्रकार से वरण करता है अच्छी प्रकार से अच्छी प्रकार से ग्रहण करता है संवरण वर्ण तो अच्छी प्रकार से ग्रहण करने वाले को भी अवलुक्य कहते हैं यह ऋषि का एक नाम है और दूसरा है काणाद दर्शन कनाद का दर्शन काणाद दर्शन तो वैशेषिक दर्शन औलुक्य दर्शन और काणाद दर्शन ऐसे तीन नामों से इसको बोला जाता है ठीक है इस दर्शन में छह पदार्थ हैं जैसे अभी आप न्याय दर्शन पढ़ चुके हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं तो न्याय दर्शन में सोलह पदार्थ माने और यहां वैशेषिक दर्शन में छह पदार्थ माने वैशेषिक दर्शन में छह पदार्थ माने छह पदार्थों को लेकर के यहां पर व्याख्या की जाएगी न्याय दर्शन में सोलह पदार्थों को बताया और सोलह पदार्थों का तत्वज्ञान कर लेने से व्यक्ति को अपवर्ग की प्राप्ति होती है और यहां इन छह प्रकार के पदार्थों को जान लेने से व्यक्ति को अभ्युदय और निश्रेष की प्राप्ति होती है हाँ जी एक ही बात है इन छह प्रकार के पदार्थों को जान लेने से व्यक्ति को अभ्युदय और निश्च्रेष की प्राप्ति होती है और छह पदार्थ हैं द्रव्य गुण कर्म ये तीन पदार्थ हो गए द्रव्य गुण और कर्म और बाकी तीन पदार्थ हैं सामान्य विशेष और समवाय सामान्य विशेष और समवाय ये तीन पदार्थ तो छह पदार्थ हो जाते हैं इस दर्शन में तीन प्रकार के कारणों को बताए जाएंगे तीन प्रकार के कारण एक कारण है समवायी कारण समवायी कारण दूसरा है असमवायी कारण समवायी कारण असमवायी कारण और तीसरा है निमित्त कारण किसी भी कार्य की उत्पत्ति में ये तीन कारण लागू होते हैं कोई काम कार्य उत्पन्न होता है तो उसके पीछे तीन कारण होते हैं कोई तो समवायी कारण होता है कोई असमवायी कारण होता है कोई निमित्त कारण होता है भूमिका में स्पष्ट करेंगे और एक चार्ट भी शायद मैं आपको बनवा करके बताऊंगा आपको आ, कारणों की प्रक्रिया को विशेषकर असमवाय कारण समवायि कारण सरल है और निमित्त कारण भी सरल है लेकिन असमवायिक कारण को थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि असमवाई कारण किस प्रकार का होता है उसका चार्ट मैं आपको बनवा लूंगा समवायि कारण का मतलब है कोई ऐसा पदार्थ हो जो कम से कम किसी ना किसी गुण को अपने में धारण करता हो किसी भी गुण को धारण करने वाला जो पदार्थ है उसको समवायी कारण कहते हैं यानी गुण को भी धारण करता है और कर्म को भी धारण कर लेता है पर कुछ ऐसे भी द्रव्य हैं कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो केवल गुणों को ही धारण करते हैं कर्मों को नहीं करते हैं क्योंकि उनमें कर्म होते ही नहीं जैसे ईश्वर है ईश्वर में कोई कर्म नहीं होता है आकाश में कोई कर्म नहीं होता है आकाश जो है आकाश में कोई कर्म नहीं होता है आकाश तो स्थिर है स्टिल है सर्वत्र व्याप्त है आकाश हिलडुल नहीं सकता पकड़ में आ रहे और ईश्वर भी व्यापक है वो भी हिलडुल नहीं सकता बाकी सब पदार्थ हिलते डुलते हैं उनमें कर्म होते हैं जैसे हमारे में होते हैं मैं हिल रहा हूं अभी ठीक है ना सभी में गति हो रही है सभी पदार्थों में गति है कोई ऐसा पदार्थ नहीं जिसमें गति नहीं होती हो पृथ्वी जल अग्नि वायु सब में गति है और आकाश में नहीं आकाश तो स्थिर है परमात्मा में भी ऐसा कोई कर्म नहीं होता है इसलिए ऐसी परिभाषा की जिसमें गुण हो जो गुणों को धारण करता हो अपने में उसको समवायी कारण कह दे अगर वो कोई द्रव्य है तो किसी ना किसी गुण को धारण अवश्य करेगा ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो गुण को धारण नहीं करता एक भी पदार्थ आप नहीं दिखा सकते हैं कि ये पदार्थ तो है लेकिन इसमें कोई गुण नहीं है तो कोई ऐसा पदार्थ जो किसी ना किसी गुण को धारण करता उसको समवायी कारण कहते हैं और निमित्त कारण तो आप समझते हैं वो निमित्त बनता है किसी की उत्पत्ति में कारण बनता है जैसे हम निमित्त कारण बनते हैं मैं घड़ा बना सकता हूं मैं पुस्तक बना सकता हूं मैं मकान बना सकता हूं मैं कुछ भी बना सकता हूं उसमें मैं एक कारण बन रहा हूं ऐसे कारण को निमित्त कारण कहते हैं निमित्त कारण द्रव्य होते हैं निमित्त कारण द्रव्य होते, होते, निमित होते हैं और समवायी कारण भी द्रव्य होते हैं निमित्त कारण द्रव्य होते हैं और समवायी कारण भी द्रव्य होते हैं और जो असमवाय कारण है वो गुण होंगे या कर्म होंगे गुण या कर्म असमवायी कारण या तो गुण होंगे या कर्म होंगे द्रव्य नहीं होते असमवायी कारण द्रव्य कभी नहीं बनते या तो गुण बनेंगे या कर्म बनेंगे अब मेरी ओर देखिएगा अब असमवाई कारण क्या होता है केवल मोटे तौर पर आप समझ लीजिएगा मिट्टी ले लेते हैं पानी डालकर के उसको एक लोंदा जैसा बना लेते हैं फिर उसको घड़ा बना लेते हैं। तो मिट्टी के जो सभी कण है, संयुक हैं, संयुक्त हुए हैं। यानी उसमें संयोग है ठीक है ना जब तक वो संयोग रहेगा तो घड़ा घड़े के रूप में रहेगा तो घड़े की उत्पत्ति में एक बहुत विशेष कारण है जिसको कहते हैं संयोग संयोग को हटा दो घड़ा नहीं रहेगा घड़ा का स्वरूप नहीं रहेगा पकड़ में आ रहा है तो ये जो घड़े घड़े की उत्पत्ति में संयोग गुण एक बहुत बड़ा कारण है उस संयोग को असमवाई कारण कहेंगे पकड़ में आ रहा है तो उसको असमवायी कारण क्यों कहे थे उसकी परिभाषा में आपके सामने रखूंगा भूमिका में भी बताएंगे और एक लिस्ट एक आ, लिख करके भी आपको दिखाऊंगा किस तरह का असमवाय कारण होता है तो तीन कारण आपके सामने आ गए हैं एक समवायी कारण एक असमवाय कारण और एक निमित्त कारण इस दर्शन में एक विशेष बात है किसी पदार्थ के होने और ना होने के पीछे तीन आ, सिद्धांत वहां लागू होने चाहिए मतलब कोई वस्तु है अथवा नहीं है उसके पीछे तीन ऐसे सिद्धांत लागू होने चाहिए या तीन कारण कहिएगा जिनके होने पर उसको पदार्थ माना जाएगा अगर वो तीनों में से एक भी नहीं होगा तो उसको पदार्थ नहीं मानेंगे न्याय दर्शन में भी प्रसंगवश आपके सामने मैंने एक बार कहा था अभिधेयत्व अभिधेयत्व एक सिद्धांत है एक कारण है जेयत्व दूसरा कारण है अभिधेयत्व जेयत्व और अस्तित्व ये तीन सिद्धांत जहां लागू होते हैं ये तीन कारण जहां लागू होंगे अगर तीनों हैं तो समझ लेना पदार्थ है वस्तु है और ये तीनों नहीं है तीनों में से एक भी कोई नहीं है तो भी वो पदार्थ नहीं माना जाएगा अभी आपने न्यायदर्शक में दूसरे आहनिक में पहला अध्याय के दूसरे आहनिक में छाया के बारे में आप पढ़ रहे थे याद आ रहा है आप लोगों को छाया छाया छाया अपने आप में कोई पदार्थ नहीं है पदार्थ का अभाव है लेकिन संसार में उसको छाया को एक पदार्थ के नाम से जानते हैं छाया नाम है उसका अभिधेयत्व है छाया का नाम है ना छाया बोली जा रहा है तो नाम है उसका और जीव जाना भी जाता है छाया को हम जान भी सकते हैं लेकिन अस्तित्व नहीं है उसका नाम भी है जाना भी जा सकता है लेकिन अस्तित्व तो नहीं है उसका इसलिए वो कोई पदार्थ नहीं तो अभिधेयत्व का मतलब है उसका कोई ना कोई नाम होना चाहिए यदि वस्तु है पदार्थ है तो नाम जब अवश्य होना चाहिए ऐसा संसार में कोई वस्तु पदार्थ नहीं है पदार्थ तो है और लेकिन उसका नाम नहीं है ऐसा आप एक भी पदार्थ नहीं बता सकते ये अलग बात है आपको पता नहीं होगा उसका नाम लेकिन नाम तो है कुछ समझ में आ रहे ना आपको पता नहीं है ये हो सकता है या हम सबको पता नहीं ये हो सकता है लेकिन किसी ना किसी को अवश्य पता है ऐसा तो है नहीं कि पदार्थ हो और उसका नाम ना हो ये नहीं हो सकता एक भी ऐसा पदार्थ आप बताइए जिसका कोई नाम ही नहीं होता हो। सबका नाम है तो अभिधेयक है वहां पर और उसको जाना भी जा सकता अगर पदार्थ है तो जान सकते हैं उसको जीव भी उसमें होना चाहिए यानी जिसको जाना जा सके और उसका अस्तित्व भी होना चाहिए उसकी विद्यमानता भी होनी चाहिए तो ये तीन नियम जहां लागू होते हैं तो पदार्थ है नहीं तो पदार्थ नहीं है तो ये तीनों नियम इन छह पदार्थों में लागू होते हैं द्रव्य में गुण में कर्म में सामान्य में विशेष में और समवाय में छह पदार्थ जो माने जा रहे हैं वैशेषिक दर्शन में इन छह पदार्थों में ये तीनों नियम लागू होते हैं ये तीनों सिद्धांत लागू होते हैं इनके नाम भी हैं इनको जाना भी जाता है और इनका अस्तित्व भी है ठीक है जी तो ये मोटे तौर पर मैंने आपके सामने कुछ बातें बताई है अब इस दर्शन की जो भूमिका बास्यकार ने जो लिखी है उसको अब हम आगे पढ़ेंगे हाँ जी क्या जी परीक्षा का। क्या परीक्षा इस दर्शन की अच्छा परीक्षा तो देखिए अ दस अध्याय हैं। आप चाहें तो एक एक अध्याय की परीक्षा दे सकते हैं दस परीक्षाएं दे सकते हैं बहुत छोटे छोटे अध्याय हैं। दस परीक्षाएं आप दे सकते हैं और 10 परीक्षाएं दे देंगे और उसमें जो इसके लिए कोई अलग डिग्री अलग सर्टिफिकेट तो आपको मिलने वाला नहीं है छोटा सा दर्शन है एक एक दर्शन का क्या आपको सर्टिफिकेट क्या करेंगे आप न्याय दर्शन तो थोड़ा सा बड़ा है इसलिए उसके लिए कह दिया है कि इसके लिए आप न्यायाचार्य न्याय, न्याय विशारद न्याय प्राज्य ऐसा देंगे इसके लिए कोई अलग सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा जब आपके पाँच दर्शन जब कम से कम हो जाएंगे तब आपको दर्शनाचार्य की डिग्री तो अवश्य देंगे ठीक है जी तो दर्शनाचार्य बड़ी चीज है ना छोटे छोटे सर्टिफिकेट लेके क्या करेंगे आप दर्शनाचार्य की डिग्री ले लीजिएगा अच्छा है ये आप एक आचार्य माने जाएंगे पांच दर्शन कम से कम पढ़िएगा तो दर्शनाचार्य की उपाधि आपको मिल जाएगी हाँ जी हाँ वो ऐसा तो है लेकिन आप एक एक अध्याय का भी देंगे ना ऐसा जैसे आज पाठ पूरा हो गया हाँ तो कल परीक्षा दे दीजिएगा दो दिन के बाद परीक्षा दे दीजिएगा <laughs> हाँ, हाँ लीजिएगा तो छोटे छोटे अध्याय तो है लेकिन उन उनकी परीक्षा भी आप दे सकते हैं एक एक अध्याय की परीक्षा दे सकते हैं उसी हिसाब से परीक्षा होगी सरल परीक्षा होगी उसमें क्या है मान लीजिए दो एक अध्याय में मिलकर के दस बारह सूत्र हैं तो ठीक है उसमें से आप उसका उसी ढंग से प्रश्न पत्र आ जाएगा ना आपके सामने और अब दस बारह सूत्रों की तैयारी आप करेंगे तो एक दिन में कर सकते हैं आज पाठ पूरा हो गया तो एक दिन लेकर के अगले दिन परीक्षा दे सकते हैं मतलब सूत्रों को ध्यान में रखकर कि उतना दिन आप ले सकते हैं ना अगर एक दिन आपको चाहिए तो एक दिन मिल जाएगा दो दिन चाहिए तो दो दिन मिल जाएगा सूत्रों के हिसाब से आपको उतने दिन मिल जाएंगे देख देखेंगे ना कि इतने सूत्र हैं तो आप इतने सूत्रों को कितने दिन में तैयारी कर सकते हैं अगर बहुत बड़ा है तो आप एक सप्ताह ले सकते हैं और छोटा है तो पांच दिन ले सकते हैं उससे छोटा है तो चार दिन ले सकते हैं अधिक से अधिक आप तीन दिन तक ले सकते हैं कम से कम उसमें कोई बात नहीं वो तो आगे देख लेंगे अगर बहुत ही ऐसा लगता है तो हम दो अध्यायों को एक साथ लेंगे वो अंत में ले सकते हैं जो दसवा अध्याय है वो केवल उपसंगार के रूप में है दसवा अध्याय नौवा अध्याय एक उपसंहार के रूप में दोनों को मिलाकर के भी ले सकते हैं प्रारंभ में तो सिद्धांत बहुत है तो उसमें एक अध्याय में बहुत अच्छा आपको मेहनत करना पड़ेगा ठीक है ना दूसरे अध्याय में भी ऐसा ही तो आगे चल के जैसे जैसे अंत में जाएंगे आप नौवें दसवें में तो दोनों अध्या, दोनों अध्यायों को मिलाकर के एक साथ भी ले सकते हैं वो बाद में देख लेंगे परिस्थिति के अनुसार अभी केवल ऐसा मान करके चलिएगा आप दस परीक्षाएं भी दे सकते हैं उससे कम जब होगा तो देख लेंगे ठीक है और रही अंकों की दृष्टि से तो जैसे न्यायदर्शन में आपको बताया गया उसी तरह आपको अंक मिलेंगे पचहत्तर से ऊपर आना होगा अगर आपको उच्च प्रथम स्थान को प्राप्त करना है तो 75 से अधिक अंक लाना होगा प्रथम स्थान के लिए वही कितना बताया 60 से ऊपर अंक लाना होगा बाकी तो पास तो ऐसे ही हो जाएंगे 50 अंक से ऊपर लाएंगे तो 50 से कम नहीं लाना है 50 से ऊपर ही लाना है तो प्रथम स्थान जो है 60 से ऊपर और 75 से ऊपर उच्च प्रथम स्थान ये दो स्थितियां होगी और बाकी पास सामान्य रूप से यहां पास हो जाएंगे आप उत्तीर्ण माना जाएगा पचास से ऊपर लाएंगे तो ठीक है बढ़े हम आगे तो प्राक कथनम प्राक कथनम आप निकालिएगा ये भूमिका के रूप में है दर्शन को पढ़ने से पहले कुछ कहना चाहते हैं भाष्यकार निकाला जी केचित भाष्यकारा न वयम षट पदार्थादिवादिनो वैशेषिकादिवत केचित भाष्यकारा कुछ भाष्य करने वाले लोग क्या कहते हैं न व्ययम षठ पदार्थवादिनो वैशेषिकाधिवत ये सांख्य दर्शन का सूत्र है व्यय हम लोग व्यम कार्थे हम लोग षट पदार्थवादी न छह पदार्थों को मानने वाले हम लोग छह प्रकार के पदार्थों को मानने वाले न नहीं हैं हम लोग केवल छह ही पदार्थों को मानते हैं ऐसे लोग नहीं हम लोग जैसे कि वैशेषिकाधिवत वैशेषिक वाले छह पदार्थों को मानते हैं न्याय वाले सोलह पदार्थों को मानते हैं इस तरह का मानने वाले हम लोग नहीं इति पदार्थ विषय ऐसे पदार्थों के संदर्भ में वो लोग ऐसा मानते हैं दूसरी बात कही है वेदांत दर्शन के एक सूत्र को लेकर के महदीर्घवध व अरस्व परिमंडलाभ्याम वेदांत दर्शन में एक सूत्र है महदीर्घवध व अरस्व परिमंडलाभ्याम महत और दीर्घ महत और दीर्घ दो विषय हैं। एक महत है और एक दीर्घ है महत का मतलब बहुत बड़ा और दीर्घ का मतलब बहुत लंबा तो बड़ा और लंबा, तो बड़ा और लंबा। बड़े पदार्थ के रूप में और एक लंबाई के रूप में एक तो यह है और फिर महत महत का अपोजिट जो है वो परिमंडलम होता है यानी बहुत छोटा परिमंडलम कहते हैं परमाणु को बहुत छोटा सा एक है बहुत बड़ा महत और परिमंडलम का मतलब बहुत छोटा सा अनुस्वरूप एक अनुस्वरूप है एक महत स्वरूप है और एक दीर्घ है बहुत लंबा है और एक हरस्व है बहुत छोटा सा है परिमाणों में परिमाण को लेकर के यहां प्रसंग चलाया है परिमाण दो प्रकार से बताए जाते हैं एक ऐसा परिमाण है जो महत् के रूप में बहुत बड़ा जैसे पर्वत है उसको महत शब्द से कहेंगे आकाश है उसको महत् शब्द से कहेंगे धरती है उसको महत् शब्द से कहेंगे पकड़ में आ रहा है तो यह है बड़े पदार्थ को महद शब्द का प्रयोग होता है और अरसु परिमंडलु जो है परिमंडलम परिमंडलम शब्द जो बहुत छोटे से पदार्थ को आता है जैसे कद्दू कद्दू एक सब्जी है ना सब्जियों में कद्दू एक सब्जी है एक बार अरिद्वार में कि एक बहुत बड़ा कद्दू ले जाना था किसी को तो उसने थोड़ा सा लोभ किया है वहां जहां वो स्वाभाविक रूप से कोई हाइब्रिड के माध्यम से उसको पैदा नहीं किया गया था एक स्वाभाविक रूप से वो बहुत बड़ा बन गया ये आज से मैं पच्चीस साल पहले की बात कर रहा हूं जब मैं बिजनौर में रहा था रहा करता था उस समय की बात है तो पता नहीं कितने किलो साठ सत्तर या किलो का कितने का एक कद्दू बहुत बड़ा था और वहां लोगों ने कहा हमको इतने रुपए में दो उसने दिया नहीं माना नहीं उसने नहीं इतने में नहीं दूंगा मैं इतने में दूंगा वो रुपये कितना बोला मेरे को याद नहीं आ रहा है यानी ज्यादा पैसा मांगा गांव वालों ने कहा भाई हम इतना तो देंगे आप दे दो वो भी अच्छा खासा पैसा दे रहे थे उसने नहीं माना और हरिद्वार ले जाना चा हरिद्वार में उस समय में कुंभ मेला चल रहा था वो वो गाड़ी बैलगाड़ी वो पता नहीं क्या करके वो लेके गए वहां पर वहां उसको कोई भाव ही नहीं मिला उसको कोई खरीदने वाला ही नहीं उसको कोडियों के बाह में बेच करके आया तो बहुत बड़ा कद्दू एक बार इंटरनेट में भी मैंने देखा है विदेश में बड़े बड़े कद्दू पैदा किया उन्होंने हाईब्रिड करके उसमें पता नहीं कितने एक एक क्विंटल का 100 किलो का 200 किलो का 300 400 चार पांच सौ किलो का बहुत बड़े बड़े कद्दू पैदा किया उन्होंने तो ये महत है बड़ा है इसको महत कहेंगे अब कद्दू के सामने बेर को रखिएगा बेर समझ में आ रहा है ना बेर होता है ना बेर और फालसा होता है ना फालसा हा? कितना छोटा सा होता है वो हाँ तो कद्दू सामने रखी उसको कहेंगे महत और फालसे को और बेर को उसके सामने रखी उसको कहेंगे परिमंडलम वो बहुत छोटा सा हो गया ये है महत और परिमंडलम शब्द के दो अर्थ आपके सामने रखा और दूसरा परिमाण में एक होता है दीर्घ और एक होता है हरस दीर्घ का मतलब है लंबाई बहुत लंबा है उसको दीर्घ कहेंगे और हरस कहेंगे छोटा है मतलब लंबाई में बहुत छोटा सा होगा या तो दीर्घ के रूप में प्रयोग करो या हरस्व के रूप में प्रयोग करो या महत्व के रूप में प्रयोग करो या परिमंडलम के रूप में प्रयोग करो इन दोनों बातों को लेकर के वहां प्रसंग उठाए कि ये जो उत्पत्ति की प्र, प्रक्रिया है वहां उत्पत्ति की प्रक्रिया को लेकर के बात कही है ये जो उत्पत्ति की प्रक्रिया उसमें हम किससे उत्पत्ति माने महत्व से माने या परिमंडलम से माने यह दीर्घ से माने या हरस्व से मांगे ऐसा एक प्रसंग चला है तो उसको ध्यान में रखकर के वेदांत दर्शन का सूत्र दिया है परिमाण विषय परिमान को लेकर के एक विषय चला है वहां पर जैसे पदार्थों को लेकर के विषय चला है कि छह पदार्थों को माने सोलह पदार्थों को माने या चौबीस पदार्थों को माने कितने पदार्थों को माने वो पदार्थों के विषय में प्रश्न था और यह परिमान के विषय में प्रश्न था महद के अनुसार हम चले या दीर्घ के अनुसार चले किसके अनुसार चले अरस्व के अनुसार चले यह परिमंडलम के अनुसार चले ये, ये परिमाण को लेकर के एक विषय चलाया है अगली बात कर्मे के तत्र दर्शनात ये मीमांसा का सूत्र है कर्मे के तत्व दर्शनात तो यहां पर कर्म को लेकर के प्रसंग चलाया गया है और कर्म को लेकर के जो प्रसंग चला है वो शब्द के संदर्भ में प्रसंग है शब्द नित्य है या अनित्य है इसको लेकर के बहुत बड़ा प्रसंग चला है मीमांसा में तो कह रहे हैं इति शब्द अनित्यत्व विषये, शब्द के अनित्यत्व के विषय में प्रसंग है कर्म एके आचार्य एके, एके आचार्य कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कर्म से उत्पन्न होने से शब्द अनित्य है यानी कर्म से का मतलब है जब हम कर्म करते हैं बोलते हैं तभी तो शब्द उत्पन्न होता है प्रयत्न से।, से कर्म का मतलब प्रयत्न मेहनत जो भी हम करते हैं बोलने का तो हम जब बोलते हैं तब शब्द उत्पन्न होता है कभी कोई व्यक्ति मान लो संयोग करता है तो शब्द उत्पन्न होता है या वियोग करता है तो शब्द उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होता है कर्म करने पर यूं कहने चाहे कर्म से शब्द उत्पन्न होता है उनका ये अभिप्राय है तो कर्म के एक एक कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कर्म से शब्द उत्पन्न होने से शब्द अनित्य है दर्शनात् ऐसा ही देखा जाने से लोक में संसार में ऐसा ही देखा जाता है कि कर्म से ही उत्पन्न होता है शब्द बिना कर्म के कोई शब्द उत्पन्न नहीं होता इसलिए शब्द अनित्य है ये शब्द के अनित्यत्व के विषय को लेकर के बात चलाई एवं इस प्रकार से सांख्य वेदांत मीमांसा वैशेषिक दर्शनस्थ दर्शनेश निर्देशनाथ एवं इस प्रकार से सांख्य वेदांत मीमांसा सांख्य वेदांत और मीमांसा दर्शनों में वैशेषिक दर्शनस्थ दर्शनस्थवादा वैशेषिक दर्शन में जो वाद हैं जो विषय है उन विषयों को लेकर के जो निर्देश किया है इस निर्देश से तद दर्शने वैशेषिक दर्शनस्य से ये जो निर्देश किया है मीमांसा को लेकर के निर्देश किया है सांख्य को लेकर के निर्देश किया है वेदांत को लेकर के जो निर्देश किया इस दर्शन में इसे पता लगता है कि ये जो दर्शन है वैशेषिक दर्शन ये बहुत पुराना है नहीं नहीं ये जो दर्शन है ये बहुत बाद का है और वो दर्शन पुराने सांख्य है, है वेदांत है मीमांसा यही है ना एक मिनट दर्शन एक एक मिनट एक मिनट निर्देश तदर्शने तद प्राक्तनत्व वैशेषिक दर्शन से मन अच्छा वैशेषिक दर्शन को पुराना मानते क्योंकि सांख्य में इसका कथन है ये है सांख्य में वैशेषिक दर्शन का कथन है जैसे कि न वयम छठ पदार्थवादिनों वैशेषिकादिवत सांख्य दर्शन में सूत्र है वैशेक आदिवत वैशेषिक आदि दर्शनों के समान हम छह पदार्थों को मानने वाले नहीं है इससे यह पता लगता है कि सांख्य दर्शन से पहले का दर्शन है ये वैशेषिक ऐसे मीमांसा दर्शन से पहले पहले का है ये वैशेषिक और वेदांत से भी पहले का है ऐसा यानी वैशेषिक दर्शन को पुराना माना जाता है किस आधार पर उन दर्शनों में वैशेषिक दर्शन की चर्चा होने से ये कहना चाह रहे हैं तो वैशेषिक दर्शन के जो वाद हैं वो उन दर्शनों में निर्देश होने के कारण से तदर्शने उन उन दर्शनों से वैशेषिक दर्शन को पुराना माना जाता है अब भाष्यकार क्या कहना चाहते हैं मन्य रंते तथा दृष्टिया वो जो भाष्यकार हैं वो मान ले इस बात को कि ये दर्शन पुराना है उन दर्शनों से हमें कोई आपत्ति नहीं है ऐतिहासिकेशु तिष्ठ तू ये जो वाद है या विवाद है वाद का मतलब वह आपने पढ़ा है वाद क्या होता है और विवाद का मतलब विवाद जल्प है वितंडा है या तो कोई वाद करे या जल्प वितंडा करे ठीक है ना यानी वाद वाद कर सकता देखो मेरे पास प्रमाण है वो प्रमाण पूर्वक वो बोलता है कि प्रमाण से सिद्ध करना चाहता है कि ये जो वैशेषिक दर्शन है बहुत पुराना है सांख्य दर्शन से क्योंकि स्वयं सांख्य दर्शन कार वैशेषिक दर्शन का, का उद्धरण दे रहे हैं ठीक है ना इसका मतलब यह है कि वो पहले का होना चाहिए ऐसे मीम, मीमांसा वाले ने भी वैशिषिक का उदाहरण दिया है इसका मतलब मीमांसा से पहले है ऐसे ही वेदांत दर्शनकार उदाहरण दे रहे हैं वैशिष्टिक इसका मतलब वेदांत से पहले का है ऐसे वो वाद करके सिद्ध करना चाहे अथवा जल्प करके वितंडा करके सिद्ध करना चाहिए कैसे भी कर ले तो ये कहना चाहते हैं अयम वादो व विवादो वा चाहे वाद हो या विवाद हो परंतु ये वाद विवाद ऐतिहासिक यशु इतिहासकारों में रहे हमारे तक ना ये वाद ये विवाद हम इन इस पछेड़े में क्यों पड़े कि ये दर्शन पुराना है, ये लड़ाई होती रहती है। आज तक ये लड़ाई समाप्त नहीं हुई इनकी ये जितने भी इतिहासकार है ये लड़ते रहते आपस में उनके पास और कोई काम नहीं है वो यही कहते हैं कि ये पहले का है बाद का है किसी के पास कोई ऐसा प्रमाण वैसा कुछ नहीं है बस वो संभावनाओं के आधार पर अनुमान कर करके ऐसा ऐसा ऐसा करके वो चलते रहे थे ठीक है जी मैंने न्याय दर्शन की भूमिका में भी आपके सामने एक बात कही थी कि अगर इसी प्रक्रिया से चले तो ब्रह्म जी जो है ब्रह्म जी जो है ब्रह्म जी और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ये ऐसे हो जाएंगे तो ब्रह्म जी पहले वाले हो जाएंगे और बाद वाले स्वामी दयानंद जी हो जाएंगे ठीक है ना यानी ऐसे तर्क है इन लोगों के पास में जिनका ना सिर है ना पैर है तो इतिहास को मानने वालों में यह झगड़ा रहे हम तक ना रहे ये कहना चाहते स्पष्ट हो गए जी परंतु वैशेषिकादीनी नामानी दर्शन विद्या नामानी योगिकानी परंतु भाषकारे कहना चाहते हम क्या मानते हैं इसको वो कहते हैं वैशेषिकादी नाम नामानि जो दर्शनों के नाम है वैशेषिक है न्याय है सांख्य है वेदांत है मीमांसा है योग है ये जो नाम है ये दर्शन विद्याओं के नाम है ग्रंथों के नाम नहीं है। विद्या एक अलग चीज है और ग्रंथ एक अलग चीज है ग्रंथ तो कभी भी बन सकता है कभी भी बन सकता है जो मैं भी अपना ग्रंथ बना सकता हूं वैशेषिक के नाम से आप भी बना सकते कोई भी बना सकते जिसको बनाना आता हो तो ये जो वैशेषिक न्याय वेदांत आदि जो दर्शनों के नाम है ये ग्रंथों के नाम नहीं है याद रखना ये विद्या के नाम है और विद्या पुरातन होती है नूतन नहीं होती है विद्या ये शुरू से चली आ रही है विद्या जब से सृष्टि बनी तब से ये विद्याएं चली आ रही है कोई नवीन नए विद्या, नवीन विद्याएं नहीं है आज आ गई हो ऐसा नहीं है कनाद ने इस वैशेषिक विद्या को हमारे सामने रखा हो और उनसे पहले को किसी ने नहीं रखा हो ऐसा नहीं है तो ये विद्या के नाम है ग्रंथों के नाम नहीं है ये कहना चाहते हैं स्पष्ट हो गया जी इसलिए योगिक नाम है ये दर्शनानी तू वेदान उपांगानी वैदिक का कालादेव मनीषी नाम विचार विषया उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं ये जो दर्शन है ये वेदों के उपांग है और वैदिक काल से ही जब से वैदिक काल प्रारंभ हुआ है सृष्टि के आरंभ से लेकर के तब से लेकर के मनीषी नाम मनीषियों के विचार का विषय ये रहे हैं ये विद्या है यह रही है मनीषी लोग यानी विद्वान लोग ऋषि लोग महापुरुष लोग इन विद्याओं के बारे में चर्चाएं करते हुए वो आ रहे हैं कब वैदिक काल से सृष्टि के आरंभ से लेकर के अंगानी उपांगा च अंगिभि वेद ही सह संसक्ता यदा तेज्य अंगेभ्यो वेदेभ्य प्रकटीभूता सी बहुत अच्छी बात कही जा रही है कि अंगानी उपांगानी चा ये जो अंग और उपांग है अंग तो छे अंग है वेद के शिक्षा व्याकरण निरुक्त आदि और उपांग ये है दर्शन ये दोनों अंगी भी वेद ही सह जो अंगी है यानी वेद वेदों के साथ साथ जुड़े हुए हैं ये ये जो अंग है और ये जो उपांग है ये अंगी रूपी वेदों के साथ संयुक्त है जुड़े हुए हैं ये उनसे अलग नहीं है। ये कहना चाहते हैं यदा अथवा ऐसा भी समझ सकते हैं प्रकटी संति उस अंगी स्वरूप वेदों से ये विद्याएं प्रकट हुई हैं ऐसा आप समझ सकते हैं एवं सर्वाणी अपनी दर्शना सामान तत्र तौर्वापर्य न युक्त भाष्यकार अपना मत स्पष्ट कर रहे हैं एवं इस प्रकार से सर्वाणी अपि दर्शनानी ये सारे दर्शन समान काला समान काल वाले हैं एक ही काल वाले हैं चारों वेद एक ही समय प्रकट हुए हैं चारों ऋषियों को सबसे पहले ऋग्वेद प्रकट हुआ है उसके बाद में यजुर्वेद प्रकट हुआ उसके बाद में सामवेद उसके बाद में अथर्वेद ऐसा नहीं है एक काल में ही चारो वेद चारो ऋषियों को भगवान ने दिया है समझ में आ रहा है तो जैसे चारों वेद प्रकट हुए हैं वैसे ये ये विद्याएं भी एक ही काल में प्रकट हुई है समकालीन है इसलिए कहना चाह रहे हैं तत्र पूर्वापर्यम न युक्तम पौर्व और पर यानी पहला और बाद वाला यानी कोई दर्शन पहले का और कोई दर्शन बाद वाला ऐसा ये युक्ति युक्त नहीं है उचित नहीं है वेदांत विज्ञान सुनिश्चिता सन्यास योगाद यतय शुद्ध सत्वा हा। ये मुंडकोपनिषद का श्लोक है वेदांत विज्ञान सुनिश्चिता वेदांत के विज्ञान से ज्ञान विज्ञान से सुनिश्चित किए हुए अर्थों के, के कारण सन्यास योगाद सन्यास के योग से यतय जो य लोग हैं वो शुद्ध सत्वा शुद्ध हुए हैं वेदांत नाम योग नाम विद्याषद युज्यते। जिस बात को लेकर के यहां श्लोक का उदाहरण दिया है उस बात को यहां समझाना चाह रहे हैं वेदांत नामनीम वेदांत नाम वाले या नाम वाली योग नाम योग नाम वाली विद्याम विद्या को वेदांत नाम वाली वेदांत का मतलब योग या वेदांत का अर्थ योग किया है वेदांत नाम वाली अर्थात योग नाम वाली जो विद्या है इस विद्या को लेकर के अधिकृत्या लेकर के वर्णनम ये जो वर्णन किया जा रहा है ये उपनिषद युज्यते ये उपनिषद में युक्ति युक्त है यानी उपनिषद में ये बात लागू होती है य वेदांत दर्शन ग्रंथे तो उपनिषदों व्याख्या प्रमाणीक्रियंत च यत क्योंकि वेदांत दर्शन ग्रंथे वेदांत दर्शन में उपनिषद व्याख्यायते उपनिषद के विषयों को लेकर के व्याख्या की गई है यानि उपनिषद में जो जो शब्द आए हैं विशेष शब्द जिसमें संशय होता है व्यक्ति को आत्मा का अर्थ यहां आत्मा लिया जाए या परमात्मा लिया जाए यहां आकाश का अर्थ आकाश भौतिक आकाश को लिया जाए या परमात्मा रूपी आकाश को लिया जाए ऐसे बहुत सारे शब्द हैं उपनिषदों में जो संशय उत्पन्न करते हैं व्यक्ति को उन संशय वाले शब्दों को लेकर के उपनिषद में जो विशेष शब्द आए हैं उन शब्दों को लेकर के वेदांत दर्शन में व्याख्या की है उसी बात को यहां पर कहना चाह रहे हैं वेदांत दर्शन ग्रंथे वेदांत दर्शन में तो उपनिषद उपनिषद के बहुत सारे शब्दों को लेकर के व्याख्यायंते व्याख्या की गई है प्रमाणिकेचा उसमें प्रमाणित किया गया है उसको स्पष्ट किया गया है कि यहां पर आकाश का अर्थ आकाश परमात्मा के लिए आया है भौतिक आकाश के लिए नहीं आया आत्मा शब्द परमात्मा के लिए आया है जीवात्मा के लिए नहीं आया ऐसा वहां पर स्पष्टीकरण किया है तथा और सांख्यम योगम ये निरुक्त में आया है एक श्लोक है वहां पर कई श्लोक है वहां इस श्लोक के एक अंश को यहां पर दिया है बहुत अच्छा प्रसंग निरुक्त में आया है अभी आप लोग पढ़ेंगे तो आपके सामने भी आएगा जब आत्मा गर्भ में आ जाता है मां के गर्भ में तो बहुत परेशान होता है जो हम सुनते हैं ना मृत्यु का जो दुख है बहुत बड़ा होता है वो तो तो कुछ भी नहीं होता है जन्म का दुख बहुत बड़ा होता है उससे कई गुना अधिक होता है इस बात को लेकर के निरुक्तकार ने बहुत अच्छा वर्णन किया है निरुक्त के अंदर जन्म का दुख बहुत बड़ा होता है मृत्यु का तो झट में एहसास करता चला जाता है लेकिन जन्म का दुख तो बहुत लंबा होता है नौ महीने तक अनुभव करता है एक दो दिन नहीं है हाँ नौ महीने तक जन्म का दुख अनुभव करता है और बहुत बड़ा दुख होता है वो गर्भ में बैठ करके बहुत दुखी होता रहता आत्मा, तो उसके दुख को लेकर के निरुक्त करने बहुत अच्छा वर्णन किया कुछ श्लोकों में उस प्रसंग को यहाँ पर उद्धृत किया है वहां वो कहता है भगवान मेरे इधर मेरी और देखिएगा हे भगवान मेरे को जल्दी से जल्दी इस गर्भ से बाहर निकालो हाँ मैं के और योग का अभ्यास करके मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा भगवान ये दोबारा जन्म मैं नहीं लेना चाहता हूँ इसमें से निकाल दो ऐसा प्रसंग है वहां पर ठीक है जी कुछ समझ में आया आप लोगों को कभी सुना होगा ये हमारे प्रधान जी इसको बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं अपने प्रवचनों में तो उसको यहां पर उद्धृत किया है सांख्यम योगम समेत वो कहता है परमात्मा मैं सांख्य और योग का अभ्यास करूंगा और मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा बस मेरे को इस गर्भ से जल्दी से जल्दी निकालो तो वहां भी सांख्य और योग शब्द आया है ये दिखाना चाह रहे हैं सांख्य और योग कहाँ निरुक्त का समय वेदों की व्याख्या की जा रही है तो बहुत पुराना होगा ना योग तो वहां पर भी सांख्य और योग शब्द का प्रयोग हुआ और उपनिषद भी बहुत पुराने आजकल के नहीं है वो उसमें भी योग की बात आई है तो ये योग है सांख्य है ये जितने भी नाम है ये योगिक है ये कहना चाह रहे हैं ये योगिक शब्द है ये रूढ़ी शब्द नहीं इस बात को समझाने के लिए यहां पर ये बात कही है तो गर्भे कहना चाह रहे हैं यहां पर गर्भे सांख्य योग यो अवलंबनम विद्यादृष्टिया न तो ग्रंथ रूपे न ये कहना चाह रहे हैं गर्भ में रह करके जो जीवात्मा सांख्य और योग का अवलंबन करने की बात कर रहा है यानी सांख्य और योग का आश्रय लेने की जो बात कर रहा है वो सांख्य ग्रंथ का नहीं सांख्य योग ग्रंथ का नहीं वो विद्या को ध्यान में रख करके कर कहना चाह रहे हैं तो विद्या दृष्टिया विद्या की दृष्टि से वो अवलंबन किया है सहारा ले रहा है वो आत्मा की मैं सांख्य विद्या का या योग विद्या का सहारा लेकर के इस जन्म मरण रूपी चक्र से मैं ऊपर उठना चाहता हूं भगवान मेरे को जल्दी से जल्दी इस गर्भ से बाहर निकालो क्योंकि बहुत बड़ा जेल है गर्भ याद रखना जेल में कोई भी नहीं रहना चाहता है किसी को जेल में डालना चाहे तो कोई पसंद नहीं करेगा जेल तो जेल होती है याद रखना इसलिए इस जेल से वो बाहर निकलना चाहता है इसलिए वो ये बातें कहता है जीवात्मा तो यहां विद्या की दृष्टि से सांख्य योग का प्रयोग है तो जहां जहां सांख्य दर्शन में या वेदांत दर्शन में या मीमांस दर्शन में जो सांख्य का योग का वैशेषिक का जो प्रयोग आया है वो ग्रंथ के रूप में नहीं आया है वहां विद्या के रूप में आया है ऐसे समझना चाहिए कहना चाहते हैं। इसलिए न तो ग्रंथ रूप न संगत ग्रंथ के रूप में संगत नहीं होता है ग्रंथ के रूप में नहीं कहा गया है विद्या विद्या दृष्टिया, की दृष्टि से वहां कहा गया है ये कहना चाहते हैं तत्र तत्र यथा विचार प्रदर्शना नहि त्रंथेशनसिदर्शन प्रदर्शन अः अद्यावाद से खंडन अपेक्षित तत्र ग्रंथेशु उन ग्रंथों में यथा योग्यम स्व यथा योग्य मतलब जिस जिस विद्या को लेकर के जो जो ग्रंथ कह रहा है या जो जो विद्या जिस जिस विद्या को लेकर के कह रही है स्वक्षेत्रानुसारीना अपने अपने क्षेत्र के अनुसार विचार प्रदर्शन एवा अपने अपने विचारों को बताने के अनुसार ही होना चाहिए विचार प्रदर्शन एवं भवितव्यम अपने विचारों का प्रदर्शन होना चाहिए वहां पर यानी वो विद्याएं अपने अपने विषयों का प्रदर्शन करती हैं यानी योग विद्या अपनी विद्या का प्रदर्शन करती है, विध्या विध्या करती है। वैशेषिक विद्या अपनी विद्या का सांख्य अपनी विद्या का प्रदर्शन करती है तो अपनी विद्या का प्रदर्शन मात्र वहां पर ना कि किसी ग्रंथ को लेकर के वहां पर कही गई ये कहना चाहते हैं तो विचार प्रदर्शन एवं भवित अपने विचार को दिखाना ही वहाँ पर होना चाहिए और कुछ दूसरा अर्थ नहीं होना चाहिए नहीं तत्र त्रन्य विद्यावाद से खंडनम अपेक्षित न ही त्र वहाँ पर अन्य विद्या अन्य विद्यावाद जैसे दर्शन ग्रंथों में जैसे खंडन किया जा रहा है कि हम वैशेषिक आदि के समान छह पदार्थों को नहीं मानते हम तो चौबीस पदार्थों को मानते हैं ऐसा खंडन करना मुख्य उद्देश्य नहीं है पर तो विद्या का कथन मात्र है क्योंकि ग्रंथ में तो खंडन है ना कि हम छह पदार्थों को मानने वाले हम तो चौबीस पदार्थों को मानने वाले वह तो खंडन किया जा रहा है यानी अपने सिद्धांत को बताया जा रहा है यह प्रतितंत्र सिद्धांत है सिद्धांतों को पढ़ा है ना सर्वतंत्र प्रतितंत्र तो प्रतितंत्र सिद्धांत है प्रति सिद्धांत में दूसरे का वो खंडन करता है तो वहां वहां विद्या का खंडन नहीं हो रहा है वहां पर केवल मत का खंडन हो रहा है क्योंकि हमारे इस दहरे में हमारे क्षेत्र में तो हम तो छह पदार्थों को मानते हैं ठीक है हम कोई चौबीस पदार्थों को मानने वाले नहीं अथवा सांख्य वाले कहेंगे हम कोई छह पदार्थों को मानने वाले नहीं हम तो चौबीस पदार्थों को मानने वाले वहां खंडन है पर यहाँ खंडन को ध्यान में रखकर के बात नहीं कही जा रही यहां विद्या को ध्यान में रखकर के बात कही है ये कहना चाह रहे हैं अपितु तो तत्र क्षेत्र से अनुवाद मात्रतया प्रतिपादनमित तो, यहाँ पर तो भिन्न क्षेत्र से अनुवाद मात्रतया प्रतिपादनमें भिन्न क्षेत्र का यानी अलग अलग क्षेत्रों को ध्यान में रख करके अनुवाद मात्र केवल कथन मात्र है अनुवाद का मतलब केवल कथन किया है कि हमारी इस विद्या में इतने पदार्थ होते हैं हम इतना मानते हैं वो लोग क्या मानते हैं वो हमारा विषय नहीं है वह खंडन इस रूप में नहीं है कि वो गलत है ऐसा हम कभी नहीं कहेंगे हम सोलह पदार्थों को नहीं मानते ऐसा वैशिष्टिक दर्शन कह ही नहीं सकते क्योंकि दोनों समान शास्त्र है अथवा वैशेषिक दर्शनकार कर ये कभी नहीं कह सकता हम 24 पदार्थों को नहीं मानते वो गलत है ये नहीं कहता वो वो ये कहता है हम 16 पदार्थों को लेकर के कोई विषय नहीं बनाते हमारा विषय ही नहीं है वो 16 24 पदार्थ वो हमारे क्षेत्र के अनुसार नहीं है विषय वो हमारा विषय नहीं है एक अलग बात है ये हम पदार्थों को नहीं मानते हैं ये अलग पदार्थ है क्षेत्र अलग है आपका क्षेत्र अलग है हमारा क्षेत्र अलग है जैसे कोई व्याकरण पढ़ने वाला पढ़ाने वाले कहते हैं दर्शन हमारा विषय नहीं है इसका यह मतलब नहीं है वो दर्शन का खंडन करता है हम दर्शनों को नहीं मानते हैं जी हम तो व्याकरण को मानते हैं इसका मतलब यह है कि हम व्याकरण के विषय के अनुसार बोलते हैं हम दर्शनों के अनुसार नहीं बोलते व्याकरण तो ये कहता है इस शब्द का ये अर्थ है समझ में आ रहा है ना बोलता इस शब्द का ये अर्थ होना चाहिए वहां अर्थ मुख्य है कि इस शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए इसमें क्या प्रत्यय है क्या धातु है जो भी है तो वहां उस विषय को लेकर के बोलते दर्शन में जो कहते हैं वो अलग बात है हम दर्शन के विषय को हम लेकर के बात ही नहीं कर रहे हम तो व्याकरण को लेकर के बात कर रहे हैं एक तो ये विषय है दूसरा यह है कि देखो वो जो बोलते वो गलत बोलते हैं ऐसा अर्थ ही नहीं हो सकता इसका अर्थ तो ये होता है ये तो खंडन है तो ऐसा खंडन नहीं कर सकता वो ये कहना चाहते बस केवल विषय है खंडन नहीं ये कहना चाहते हैं इसलिए कह रहे हैं अलग-अलग क्षेत्र को लेकर के केवल कथन कथन मात्र मात्र किया है तो कथन मात्र का प्रतिपादन करना यानी विषय प्रस्तुतिकरण करना ही हमारा उद्देश्य है ये तत्र क्षेत्र अस, अस्मदीय क्षेत्र खलु इदम यदि वो कहते हैं यद कि हम क्या मानते हैं क्षेत्रे खलु तेत्र उस क्षेत्र में यानी सांख्य क्षेत्र में चौबीस पदार्थ स्वीकार किया जाता है उनका और क्षेत्रे हमारे क्षेत्र में तो ये है हम इस क्षेत्र में छह पदार्थों को मानते हैं और उस क्षेत्र में वो लोग 24 को मानते हैं वो उनका मत है ये हमारा मत है खंडन किसी का नहीं है ये कहना चाहते तो तत्र क्षेत्र खलु इतम इस प्रकार का है अस्मदीय क्षेत्रे हमारे क्षेत्र में खलुदीति इस प्रकार का है मति ही अस्माक ऐसी ही मति सभी दर्शनों में है कोई भी दर्शन किसी का खंडन नहीं करता है केवल अपने अपने क्षेत्र को लेकर के बताता है दर्शन ये कहना चाहते हैं चलें इस पूरे पेराग्राफ का एकमात्र उद्देश्य है जो ये इतनी सारी बातें कहे हैं जो भाष्यकार दर्शनों को लेकर के जो खंडन करते हैं ऐसा खंडन करना उचित नहीं है कोई भी दर्शनकार किसी अन्य दर्शन का खंडन नहीं करता है केवल अपने अपने क्षेत्र के विषयों को प्रस्तुत करता है ये इसका सार है इस पूरे पेराग्राफ का ठीक है जी चले हम आगे पकड़ में आया समय हो गए क्या अधिक हो गए क्या अच्छा पौने हो गया ठीक है तो इतना ही रखते हैं फिर अच्छा मैं एक चार्ट दे देता हूं इसको लिख करके आप बोर्ड के ऊपर लिख करके यहां पर रख देना ताकि फिर उसके हिसाब से समझ लेंगे उनका Oh